संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी सोन परी की सलाह गोलू अपने माता पिता का एक लौता बेटा था उसे माता पिता ने बहुत लाड़ दुलार से पाला था वे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते यही कारण था कि वह कुछ अधिक ही शरारती हो गया था उसने पूरे वर्ष खूब मस्ती की थी घर और स्कूल दोनों जगह उसने अपनी शरारतों से नाक में दम कर रखा था उसके बाद भी लाडला होने के कारण उसे घर में कोई डांटा नहीं था हाँ स्कूल में शिक्षक जरूर उससे परेशान रहते पूरे दिन मस्ती करने के कारण वह पढ़ाई लिखाई से दूर ही रहता वैसे भी पढ़ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था गोलू की मम्मी उसे समझाती बेटे परीक्षा नजदीक आ रही है अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दो मम्मी की सलाह को वह हंसकर कर टाल देता और बेफिक्र बे होकर जवाब देता, देता। ओफो मम्मी आप न बेकार में ही मेरी चिंता कर रही हो, मैं तो, तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा पूझा। आपको पता, पता, पता है, है मैंने, मैंने अभी, अभी, अभी से, से रोज सोनपरी सोन की पूजा करना शुरू कर दिया है मैंने पढ़ा था की सोनपरी के पास से जो मांगा जाता है वह जरूर मिलता है गोलू की बात सुनकर मम्मी हंसते हुए प्यार ऐसी बोली लेकिन बेटे मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं मिलता नहीं है सोनपरी भी उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा बिना मेहनत किए केवल सोनपरी की पूजा करने मात्र से वह बेचारी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी गोलू को मम्मी की बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी उसने भी सोचा मम्मी ठीक ही तो कहती है यदि मैं मन लगा कर पढ़ाई करूँगा तो सोन परी को भी मेरी मदद करने में आसानी होगी और वह पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा गंभीर हो गया साथ ही सोन परी की पूजा करने से भी नहीं चूकता था वो मेहनत के साथ साथ सोनपरी की पूजा भी वह नियमित रूप से किया करता था उसे पूरा विश्वास था कि सोनपरी उसकी पढ़ाई में मदद जरूर करेगी पढ़ाई करते हुए भी उसके आलसी मन में एकाएक यहाँ विचार आता कि यदि एक बार सोनपरी मुझे मिल जाए तो मैं उससे ऐसी चीज मांग लू कि मुझे परीक्षा में अधिक मेहनत ही न करनी पड़े और मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो जाऊँ सोनपरी का विचार करते हुए और थकान के कारण कब उसकी आँख लग गई उसे खुद पता ही नहीं चला उसी सपना आया और सपने में सचमुच उससे मिलने के लिए सोन परी आ गया उसके आते ही गोलू के कमरे में स्वर्ण किरणें बिखर गयी पूरा कमरा जगमगाने लगा गोलू तो सोन परी को देखता ही रह गया साक्षात सोन परी मिल जाने के कारण उसकी खुशी का ठिकाना ही न था वह तो सोन परी को देखता ही रहता यदि परी उससे कुछ न कह आखिर सोनपरी नहीं कहा गोलू तुम बहुत दिनों से मुझे याद कर रहे थे आज मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ बोलो बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए अब गोलू को मौका मिल गया उसने झट से कहा सोनपरी सोनपरी सोन तुम मुझे, तो मुझे कोई को ऐसी, ऐसी जादुई चीज दे दो जिससे मैं परीक्षा में बिना पढ़े भी, भी, भी उत्तीर्ण हो जाऊँ और परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का प्रश्णु सही सही, सही, सही उत्तर लिख सकू इस पर, पर सोनपरी ने हंसकर कहा गोलू बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल पाता अब तुम ही कहो क्या मुझसे मिलने के लिए तुमने मेरी पूजा पाठ करने की मेहनत नहीं की है मेरी पूजा करने के लिए तुमने खेलना छोड़ दिया यहाँ तक कि रातों को भी देर तक जागते रहे हो बोलो क्या मैं गलत कह रही हूँ गोलू बोला हाँ परी, कहती तो आप बिल्कुल सच हैं, मैं रोज रात को सोने से पहले देर तक आपका ही नाम रखता था और इसीलिए इसीलिए आप मुझसे मिलने के लिए आई है री ने गोलू को समझाइश देते हुए प्यार से कहा तुमने मुझसे मिलने के लिए बहुत मेहनत की है गोलू तो तुम मेरा कहना भी अवश्य मानो क्यों मानोगे ना? तुम पढ़ाई में भी थोड़ी सी मेहनत कर लो अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है फिर तो मस्ती ही मस्ती करनी है गर्मी की छुट्टियां लगते ही फिर ऐसी मौज मस्ती का दौर शुरू हो जाएगा तुमने मेरी पूजा करने में जितना समय लगाया उतना ही समय पढ़ाई कर लो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी गोलू के मन पर इसका गहरा असर हुआ उसने सोनपरी को मेहनत करने का वचन दिया और वह बोला सोनपरी अभी तक मैं गलत सोचता था मैं सोचता था कि केवल आपसे कहने मात्र से ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु अब मेरी समझ में आया कि किसी वस्तु को पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है अब मैं आलस किए बिना पूरे मन से पढ़ाई करूँगा सोनपरी ने गोलू के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा शाबाश गोलू अब मैं जा रही हूँ परीक्षा खत्म, खत्म हो जाने, जाने पर, पर तुम्हारा परीक्षा फल पर देखने के लिए एक बार, एक बार फिर आऊंगी और ऐसा, ऐसा कहते हुए सोन परी, परी, परी वहाँ से चली, चली गई इसके बाद तो, तो दूसरे दिन, दिन गोलू की, की दिनचर्या ही बदल गई अब वह पूरे मन से पढ़ाई करने लगा आलस तो मानो उससे कोसों दूर हो गया परीक्षा का परिणाम जब आया तो गोलू कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण था उसका अच्छा परिणाम देखते हुए उसके माता पिता ने उसे एक नई साइकिल खरीद दी इसके लिए गोलू ने मन ही मन सोनपरी को धन्यवाद दिया आज उसकी सफलता के पीछे सोनपरी का ही तो हाथ था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी सोन परी की सलाह वाचक स्वर भारती परिमल